आजाद भारत में भी हमारी सारी व्यवस्थाओं में हमारी सारी नीतियों में हमारे पूरी दर्शन में यदि हमें गुलामी की निशानियां दिखाई देती हैं हम चौराहों को देखें सड़कों को देखें भवनों को देखें सब जगह है हमारी भूषा को देखें भीषज को देखें भूमि को देखें तो चारों तरफ गुलामी की निशानिया यदि हमें दिखाई दें तो उससे हमारे भीतर एक आत्म का भाव पैदा होता है मुझे लगता है अब आजाद भारत में कि गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए कोई भी आजाद देश अपनी गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता है अपितु उन गुलामी के उन जुल्म की निशानियों को मिटाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक देता है तो हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां पर हम इन गुलामियों से बाहर निकल करके आत्मग्लानी से बाहर निकल करके और इस आधी अधूरी आजादी से बाहर निकल करके पूर्ण स्वतंत्रता पूरी आजादी और पूरी स्वाभिमान के साथ हम जी पाए यह आधी अधूरी आजादी हमें एक बहुत जगह कचोटती है काटती है अंदर से अंदर तक हमें दर्द देती है दुख देती है तो पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण आजादी हमको पानी है और आज एक संकल्प लेना है कि इन गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है तो इन्हीं भारत में फैले इन गुलामी की निशानियों इन जुल्म की निशानियों को हमें पहले पहचानना है जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे आसपास में कौन से ऐसी जुल्म की निशानियां कौन से ऐसी गुलामी की निशानियां कौन से ऐसे वो प्रतीक हैं कौन से ऐसे वो नाम हैं कौन से ऐसे वो स्थान हैं जहां हमारी जो है आजादी कहीं जहां हमारा स्वाभिमान जहां हमारी स्वतंत्रता कहीं जो है वो मिटती हुई दिखती है तो हम पहले उनको पहचानेंगे और बाद में उन गुलामी के निशानियों को अवश्य मिटाएंगे भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं इस उद्बोधन के लिए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 निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए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 और अगर ब्यूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं ब्यूटी बट है तो पीयूटी पट होना चाहिए पीओटी पुट है तो ब्यूटी बुट होना चाहिए क्या वैज्ञानिकता है एक जगह बट है एक जगह पुट है या एक जगह पुट है दूसरी जगह बट है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए एक और उदाहरण देता हूं केमिस्ट्री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 और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं, लेकिन अंग्रेजीत में रचे बसे हुए हैं जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं। वीजा नहीं मिलता वरना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बताइए कौन लोग पैदा हो गए जो अंग्रेज हिन्दुस्तान में मरे न पैदा हो गए समझ स्वामी जी की बात सुनी आपने जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है जो अंग्रेजी बोलते हैं आज इसके वो भूत बन के पैदा हुए हैं यहाँ जो मर गए ना हिन्दुस्तान में और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 झाड़ू लगाने वाला लेट्रिन साफ करने वाला जो जा अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी जानने से वो बड़ा नहीं हो जाता वो झाड़ू लगाता है वो लेट्रीन ही साफ करता है तो अंग्रेजी जिसको आती हम मानते हैं वो बहुत कुछ जानता है अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर चपरासी लेटरिन साफ करने वाला जूते पॉलिश करने वाला मालिश करने वाला सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते लेकिन ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र है कि जब भाई ने कहा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 कि संघ की भाषा राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मातृभाषा में हमारे शासन हमारी शिक्षा हमारी न्याय व्यवस्था होगी लेकिन ये तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है लेकिन अब यदि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट में आप हिन्दी में रिटी नहीं कर सकते हैं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 अभी थोड़े दिन से हि केंद्रीय हिन्दी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में जिनका मुख्य कार्यालय है उन्होंने पूरा शब्दकोश तैयार कर दिया एक दो नहीं हजारों नहीं लाखों लाखों शब्द हैं जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं तो अब तो ये तर्क भी खत्म हो गया संस्कृत उसका स्रोत और संविधान भी लिखा हुआ कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में वो शब्द जो है मूल मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ संविधान में संस्कृत से लिए जाएंगे